करबंदगी भजन धीर धीरे धीरे करबंदगी भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीर धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे करबंद गया भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे दमन इंद्रियों का तू करता चला जा दमन इंद्रियों का तो करता चला जा काबू में आएगा मन धीर धीरे धीरे काबू में आएगा मन धीर धीरे धीरे सफर अपना आसान करता चला जा सफ़र अपना आसान करता चला जा छुटे गाया हुआ गमन धीर धीरे धीरे छूटे गाया हुआ गमन धीरे धीरे सुने कान तेरे सदा संत बाणी सुने कान तेरे सदा संत बाणी कि कर संत बाणिका मनन धीर धीरे कर संत बाणिका मनन धीर धीरे दुनिया में शुभ काम करता चला जा दुनिया में शुभ काम करता चला जा कर शोध अपना चलन धीरे धीरे कर शोध अपना चलन धीरे धीरे कर बंदगी ओ। भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे हम्म अच्छा संकेत है कि कर बंदगी और भजन धीरे धीरे यानी उस सदगुरु वह परमात्मा की बंदगी और भजन धीरे धीरे करने का क्योंकि हजार मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती लेकिन यदि हम चलने को तत्पर हो जाए तो इसलिए इस मार्ग में धैर्य विश्वास श्रद्धा के साथ पूरी दृढ़ता और लगन के साथ यदि हम चलते रहेंगे धीरे धीरे भी चलते रहेंगे तो मंजिल ज़रूर मिल जाएगी इसलिए कहा है कि कर बंदगी और भजन धीरे धीरे इधर विश्वास के साथ कि नहीं मंजिल मिलेगी बस उसमें उपताना कुछ नहीं है धैर्य विश्वास के साथ की मंजिल मिलेगी और इस प्रकार यदि हम चलते रहेंगे सदगुरु की बंदगी करते रहेंगे ध्यान सत्संग भजन करते रहेंगे धीरे धीरे भी करते रहेंगे तो जरूर प्रभु की शरण मिल जाएगी सदगुरु की कृपा प्राप्त होगी और हमें अपनी मंजिल भी मिल जाएगी अर्थात हम अपने देश को पहुँच जाएंगे दमन इंद्रियों का तो करता चला जा दमन इंद्रियों का इंद्री विषयों का से मन हटाना इंद्रियों इंद्रिय विषयों से अपने मन को हटाते चले क्योंकि इंद्रियों को दमन करने से तो विषय यदि हम उसका ख्याल करते हैं तो इंद्रियों को दमन करके क्या करेंगे वो तो जितना ही उसको दबाएंगे वो दर ही भागेगी इसलिए ज्ञान की कुलाड़ी से उनके विषयों को काट देना है विषय की तरफ ध्यान नहीं देना फिर इंद्रिय अशांत हो जाएंगे इसलिए दमन इंद्रियों का तो करता चला जा मन इंद्रिय विषयों से यथात काम क्रोध लो मोह मधमच्छर से धीरे धीरे ज्यो ज्यो हम इधर को बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों असत्य और, और सत्य का बोझ होते जाएगा क्या सही है क्या गलत है इसका अनुभव होता जाएगा और धीरे धीरे धीरे जो है उस पर हम काबू पा काबू में आएगा मन और जब इंद्रिय विषयों का तरफ से ध्यान हटेगा तो ये मन शांत हो जाएगा मन को शांत कर ले इंद्रियाँ अपने आप शांत हो जाएंगी क्यों क्योंकि इंद्रियों का अधिष्ठाता मन ही है और मन यदि धीरे धीरे शांत हो जाए इंद्री विषय से रुख हट जाएगा वो भी शांत हो जाएगा तो मन शांत करने के लिए ये साधना क्योंकि मन ही मनुष्य का मन एवं मनुष्य नाम कारण बन मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है विषय विषयासक्तम निर्विषयम से मुक्तता यदि यह विषयों का चिंतन करता है तो बंधन है निर्विषयम स्वमुक्तता में और यदि विषयों से दूर हट जाता है निर्विषय हो जाता है फिर मुक्ति मुक्तता इसलिए इंद्रिय का भोग करें या ना करें लेकिन यदि हम मन से विषयों का चिंतन करते हैं तो वही चीज हुआ इसलिए चिंतन भी जो है खतरनाक चिंतन करते ख्याल कर हमारी आसक्त तो उधर होगी और एक दिन वो प्रेरित भी हो जाए उस कार्य करने के लिए इसलिए हम सदगुरु का ध्यान करें सदगुरु का ध्यान करते चले जाएं, इंद्रिय विषयों या इंद्रियों पर ध्यान देने की आवश्यकता उतनी नहीं है जितना सदगुरु को ध्यान देने की आवश्यकता चिंतन मनन स्वाध्याय ये सब चीज़ें हैं अच्छी पुस्तकों को पढ़ना यदि पढ़े लिखे हैं उसको समझना है इससे हमारी चिंतन बना रहता है और मन शांत रहता है इस प्रकार से धीरे धीरे इस तरह से चलती-चलती और हम अपने देश पहुंच जाएंगे तो इस तरह से काबू में आएगा मन धीरे धीरे धीरे धीरे यह मन शांत हो जाएगा क्योंकि यह इंद्रिय विषयों का रशा लेते हुए अनंत काल से आ रहा है इसलिए यह इतना जल्दी तो मुड़ता नहीं है लेकिन यदि इसको उससे सुपीरियर चीज दे दिया जाए उस तो अमृत रस का पान कराया जाए सत्संग कराया जाए सदगुरु से दी गई शिक्षा के अनुसार उसको आत्मसात किया जाए तो धीरे धीरे मन भी शांत हो जाए <coughs> सफ़र अपना आसान करता चला जा ज्यो ज्यों मन शांत होता जाएगा त्यों तो हमारा जो आध्यात्मिक सफ़र है वो बिल्कुल आसान होता जाएगा क्योंकि निर्मल मन जब सो मुही पावा मुही कपट छल छिद्र नावा इसी प्रकार चलते चलते एक न एक दिन यह मन निर्मल हो जाएगा लेकिन यदि हम ध्यान साधना सत्संग करते रहेंगे तब क्योंकि तो उसकी एक जड़ी क्योंकि तो वो कहा ना मन एक बीमारी है ध्यान है उसकी औषधि मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा तो मन बीमारी है ही है बस बीमारी है और उसकी दवा है ध्यान सदगुरु की बताए मार्ग से सदगुरु के दिए शब्द से उसका ध्यान करती रहेंगी तो इसकी बीमारी धीरे धीरे धीरे करके छूटती जाएगी छूटती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा पूर्ण रूप से छूट जाएगी और मन पूर्ण निर्विचार निर्विकार और शांत हो जाएगी और शांत मन ही निजस्वरूप का सद्गुरु का साक्षात्कार तो इसलिए धीरे धीरे चलते चलते यह सफ़र आसान हो जाएगा और इतनी ही नहीं जब आसान हो जाएगा और जीव जब शिव बन जाएगा तो आवागमन का बंधन भी छूट जाएगा अर्थात बूथ सागर में मिल गई आवागमन के बंधन छूट छुटकारा हो गया सुने कान तेरा सदा संतवाणी इतनी नहीं यदि हम संतों की बाणी हमेशा सुनने की कोशिश करें इसके अलावा आध्यात्मिक पुस्तकें हैं यदि घर में समय है उन पुस्तकों का भी संतों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का जो है हम अध्ययन करें जिससे हमें उसमें भी हमारे प्रश्नों का समाधान हो सकता है और हो जाता है इसलिए सुने कान तेरे सदा संतवाणि इस कानों से सदैव संतों की वाणियाँ सुनिए कर संत बाड़ी का मनन धीरे धीरे और उस बाड़ी को केवल सुनना नहीं अब उसमें क्या कहा गया है बाड़ी संत की बाड़ी क्या कही गई है या संत क्या कहते हैं उसको सुनकर उसका मनन कीजिए उस पर तर्क वितर्क करिए कि यदि सही है तो उसको पाने की चेष्टा कीजिए और उसको अपने आचरण में आत्मसात करने की चेष्टा कीजिए क्योंकि जो ज्ञान है वो आचरण में भी झलकना चाहिए आत्मसात होना चाहिए दुनिया में शुभ काम करता चला जाए और इस दुनिया में हमें हमेशा नेक कार्य करने दूसरे की भलाई अहिंसा परोपकार इस तरह के आचरण जो भी यथाशक्ति हमसे बन जाए उसको करते चले, शुभ आचरण करें दुनिया में शुभ काम करता चला जाए, अच्छा काम दूसरे की भलाई करता चला जाए पर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे उतनी ही अपने चाल चलन अपने आचरण को ही शुद्ध करना है क्योंकि यदि मन शांत धीरे धीरे आचरण शांत होगा मन शांत होगा शुद्धता आती जाएगी सब सही हो जाएगा ठीक ये सब धीरे धीरे होता है इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, नहीं।